श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ तीन छह दिसंबर अठारह सो चौरासी गुरुवाक्य में विश्वास करना चाहिए गुरु ही सच्चिदान सच्चिदानंद ही गुरु है उनके भाग पर विश्वास करने से बालक की तरह विश्वास करने से ईश्वर प्राप्ति होती है बालक का क्या ही विश्वास है माँ ने कहा वह तेरा भाई लगता है उसी समय जान लिया वह मेरा भाई है एकदम पूरा पक्का विश्वास ऐसा भी हो सकता है कि वह लड़का ब्राह्मण के घर का है और वह भाई संभव है कि किसी दूसरी जाति का हो माँ ने कहा उस कमरे में जूजू है बस पक्का जान लिया उस कमरे में जूजू है यही बालक का विश्वास है गुरुवाक्य में इसी प्रकार विश्वास चाहिए सयानी बुद्धि हिसाबी बुद्धि विचार बुद्धि करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता विश्वास और सरलता होनी चाहिए कपटी होने से न होगा सरल के लिए वे बहुत सहज हैं कपटी से वे बहुत दूर हैं परंतु बालक जिस प्रकार माँ को न देखने से बेचैन हो जाता है लड्डू मिठाई हाथ पर लेकर चाहे भुलाने की चेष्टा करो परंतु वह कुछ भी नहीं चाहता किसी से नहीं भूलता और कहता है नहीं मैं माँ के पास ही जाऊँगा इसी प्रकार ईश्वर के लिए व्याकुलता चाहिए आसी स्थिति बालक जिस प्रकार माँ माँ कहकर पागल हो जाता है किसी भी तरह नहीं भूलता जिसे संसार के ये सब सुख भोग फीके लगते हैं जिसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता वही हृदय से माँ माँ कहकर कातर होता है उसी के लिए माँ को फिर सभी काम काज छोड़ दौड़ आना पड़ता है यही व्याकुलता है किसी भी पथ से क्यों ना जाओ हिंदू मुसलमान ईसाई शाक्त ब्राह्म किसी पद से जाओ यह व्याकुलता ही असली बात है वे तो अंतर्यामी हैं। यदि भूल पथ में भी चले गए हो तो भी दोस्त नहीं है पर व्याकुलता रहे वे ही फिर ठीक पथ में उठा लेते हैं फिर सभी पथों में भूल है सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक जा रही है पर किसी की घड़ी ठीक नहीं चलती तिस पर भी किसी का काम बंद नहीं रहता व्याकुलता हो तो साधु संग मिल सक जाता है साधु संघ से अपनी घड़ी बहुत कुछ मिला ली जा सकती है श्री रामकृष्ण के श्री के गाना गा रहे हैं। श्री त्रैलोकर्तन सुनते सुनते एकाएक खड़े हो गए और ईश्वर के आवेश में बाह्य ज्ञान शून्य हो गए एकदम अंतर्मुख समाधि मग्न खड़े खड़े समाधि मग्न सभी लोग घेर खड़े हुए बंकिम व्यस्त होकर भीड़ हटाकर श्री रामकृष्ण के पास जाकर एक दृष्टि से देख रहे हैं उन्होंने कभी समाधि नहीं देखी थी थोड़ी देर बाद थोड़ा बाह्य होने के बाद श्री रामकृष्ण प्रेम से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे मानो श्री गौरांग श्रीवास के मंदिर में भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं वह अद्भुत नृत्य बंकिम आदि अंग्रेजी पढ़े लोग देख दंग रह गए क्या आश्चर्य क्या इसी का नाम प्रेमानंद है ईश्वर से प्रेम करके क्या मनुष्य इतना मतबाला हो जाता है क्या ऐसा ही नृत्य नवद्वीप में श्री गौरांग ने किया था क्या इसी तरह उन्होंने नवद्वीप में और श्री क्षेत्र में पुरी में प्रेम का बाजार बैठाया था इसमें तो ढोंग नहीं हो सकता ये सर्व त्यागी हैं इन्हें धन मान यश किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो क्या यही जीवन है यही जीवन का उद्देश्य है किसी और मन न लगाकर ईश्वर से प्रेम करना ही क्या जीवन का उद्देश्य है अब उपाय क्या है? उन्होंने कहा, के लिए बेचैन होकर व्याकुल होना, व्याकुलता प्रेम करना ही, ही, ही भक्तगण इसी प्रकार चिंतन करने लगे और उस अद्भुत देव दुर्लभ नृत्य एवं कीर्तन का आनंद प्रत्यक्ष करने लगे सभी श्री रामकृष्ण के चारों ओर खड़े हैं और एक तक उन्हें देख रहे हैं कीर्तन के बाद श्री राम कृष्ण भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे हैं भागवत भक्त भगवान इस कथन का उच्चारण करके कह रहे हैं ज्ञानी योगी भक्त सभी के चरणों में प्रणाम फिर सब लोग उनके चारों ओर घेर कर बैठ गए